सरस्वती गाड़ी से उनका दिया रुपए की बाती कुती अन के निखिनी जादू टोना मेरी भवानी किसी घड़ी यहाँ से निकल जाए मेरी अंग मेरे गुरु की अनिश्वर गौरा पार्वती महादेव के दुहाये